अहिंसा तो तो की स्थिरता है। अहिंसा प्रतिष्ठा करके अहिंसा की स्थिरता होने पर या अहिंसा की होने पर निकट आने पर सभी प्राणियों का उभ्याग अहिंसा की स्थिरता होने पर योगी के निकट आने पर सभी प्राणियों का त्याग हो जाता है तो, तो बहुत मस्ती मे सांप के बीच में सिंहों के बीच में सबके बीच में आराम कर देता है उसको कोई भी परेशानी नहीं करती ऐसा तो योगी इसी पहले होते रहे हैं और अभी भी ऐसे लोग हैं एक हनुमानगिरी यहां रहते थे बंगल में अब शायद इधर इधर तीन ऐसे लक्षण जिला के ऊपर इधर रहते थे शायद बारह या चौदह अगस्त उधर रहे बंगल में उन्होंने गुफा में दरवाजे भी नहीं आए नहीं रहे हाथी आकर वहीं बैठे रहते थे वहीं बैठे रहते थे वहीं पानी पीते थे ये भी वहीं पड़े रहते थे आराम से रहते थे के आग। बाजू बाजू, बाजू, तो, बाजू पे चोट लगाया था हाथी एक भी वही बैठेगा वो भी बैठे थे एक मोनी बाबा थे गुफा प्रसिद्ध नाम सुना होगा थे और पास में निवास तो तो ये आएगा ना रात में सो जाएगा हाथी में अभी भी वहाँ तो ठंडी लगती थी तो वो जो है हाथी रजाई निकाल लेता था सोते परेशान नहीं करता था घरी को जो वहाँ सोए रहते थे सोने से रजाई निकालकर अपने ऊपर रख लेता था करता था <laughs> नहीं निकाली कुछ भी नहीं बोलते जाएगी कहां से अगला आ जाती कहा <laughs> वो ये साधना करने वाले के पास तो स्वयं आकर बैठना चाहते है उनको जानवरों को स्वयं यहाँ तक की ऐसा <laughs> चित्रकूट में अंक्रिजा की तरफ कोई महात्मा घोर बन में रहते थे, ना। थे ना। घोरबंद में रहेंगे तो कभी भोजन बनाने के लिए काष्ट चाहिए लाल का तो उतार ऐसा जो है ना महात्मा को लेकिन अहिंसा की प्रतिष्ठा को लेकर ये सब वो हम लोगों ने ऐसा जीवन देने से नहीं होगा खुदा हुए उनके हाथी ला रहते है हाँ के। अभी तो आश्रम का रूप हो गया नहीं, नहीं अभी भी गुफा बनी हुई है वहाँ नीचे की गुफा में सिंह रहता था ऊपर की गुफा में वो रहते थे आस पास दोनों गुफाओं में वो एक गुफा में सिंह बैठता तो एक गुफा में वो बैठते थे महात्मा भी है वो नहीं तो भी नहीं है है है थोड़ा वो हो गई लोगों ने देखा है। दोनों पास पास में एक में में रहें, एक रहेंगे में में में रहेगा के अब ये बहुत पुरानी बात नहीं है महात्मा भी है वो तो इस तरह देखते हैं अच्छा इस तरह साधना करने से कुछ उपलब्धि होती है <laughs> अब देखेंगे सत्य प्रतिष्ठा क्रियाफलाश तो सत्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पांच यम है ना पांच यम में तृतीय पांच यम है न उसमे द्वितीय क्या है सत्य सत्य तो सत्य प्रतिष्ठा या मतलब सत्य की स्थिरता होने पर सत्य की दृढ़ता होने पर हमेशा सत्य सही ग्रह उसके द्वारा कभी भी मिथ्या भाषण न हो मिथ्या कल्पना कर कभी करे तो सत्य की दृढ़ता होने आरोप क्रिया फलाश्रित्व सत्य दृढ़ता होने पर योगी की वाणी में क्रिया और योगी की वाणी में क्रिया फल तो आ जाता है योगी की वाणी में क्रिया और फल का आश्रयित्व तो आ जाता है अर्थात योगी की वाणी क्रिया और फल का आश्रय हो जाती है सत्य की स्थिरता होने पर योगी की वाणी क्रिया और फल का आश्रय हो जाती है क्रिया है यहाँ पर शुभ करने क्रिया का ख्यात है शुभ कर्म जैसे योगी किसी को बोले कि आप प्राणायाम करो आप भगवान का भजन करो शुभ कर्म करो धर्म करो तो सत्य की स्थिरता जिस योगी में हो गई है वह योगी यदि ऐसा वाणी बोलेगा तो क्या है कि जिसको बोलेगा वो व्यक्ति अवश्य ही वैसा कर्म करने लगेगा अवश्य ही वैसा कर्म करने लगेगा तो उसकी वाणी कैसी हो गई क्रिया शास्त्र हो जैसी क्रिया करने को बोलेगा श्रोता वैसी ही क्रिया को करेगा कभी जो है ना उसकी वाणी आएगी अवश्य करेगा और फल काश्रय देना क्या कहा गया है फल हो जाती है क्रिया का आश्रय हो क्रिया का आश्रय मतलब योगी जैसी क्रिया करने को कहेगा पापी व्यक्ति भी वैसी अच्छी क्रिया को करने लगेगा और जिस जिस फलका के लिए कहेगा तो पापी को भी वैसा फल प्राप्त तो हो जाता है इसलिए योगी की वाणी कैसी हो क्रिया और फल का आश्रय सूत्रार्थ होगा सत्य की दिर्धा दिर्धा होने पर या सत्य की स्थिरता होने पर योगी की वाणी क्रिया और फल का आश्रय हो जाती है इसको उदाहरण में समझाते हैं कौन क्रिया और फल का हो जाती है योगी की वाणी ध्यान रखना है वाणी के साथ संबंध है धार्मिको हुआ यदि योगी कहे की तुम धार्मिक हो जाओ धार्मिक हो जाओ मतलब धर्म का आचरण करने वाला हो जाओ धर्म रूप क्रिया करने वाला हो जाए धर्म रूप क्रिया करने वाला पूजा पाठ प्राणायाम ध्यान ये सब सबकी क्रियाएं हैं धर्म रूप क्रियाएं है यज्ञान तप होम पूजा प्राणायाम ध्यान ये धर्म रूप क्रियाएं हैं न तुम धार्मिकों को तुम धार्मिक हो जाओ या धर्मरूप क्रिया करने हो जाओ इसी करोता धार्मिक हो जाता है श्रोता कैसा हो जाता है धार्मिक हो जाता है धर्मानुष्ठान करने वाला धर्मरूप क्रिया करने वाला या योग की क्रियाएं शास्त्र संबंध करने ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं क्रिया आसन प्राणायाम ध्यान सभी ध्यान प्राणायाम अच्छी क्रिया है ना। तुम धार्मिक हो जाओ धर्म रूप क्रिया करने वाला हो जाओ ऐसा कहने पर छोटा धार्मिक हो जाता है या धर्मरूप क्रिया करने वाला हो जाता है तो योगी की वाणी कैसी हो गई क्रिया का हो गई कैसा योगी की स्थिरता हो गई है स्वर्गम प्राप्त की प्राप्ति करो स्वर्ग को प्राप्त करो ऐसा कहने पर, ऐसा कहने पर ऐसा पापी व्यक्ति भी स्वर्ग को प्राप्त करता है है ना? स्वर्ग को प्राप्त करो ऐसा कहने पर पापी व्यक्ति भी किसे प्राप्त करता है स्वर्ग को स्वर्ग को प्राप्त करो ऐसा कहने पर श्रोता स्वर्ग को प्राप्त करता है किसको प्राप्त करता है किससे कहने फिर योगी की हाँ तो योगी की वाणी कैसी हो गई का हल्का हो गई अमोघा अस्त वाकती अस्त कर्थ है कि सत्य की स्थिरता वाले योगी की है नत की स्थिरता वाले योगी की वाक वाक वाणी सत्य की स्थिरता वाले योगी की वाणी अमोघ हो जाती है अमोघ अर्थ है अचूक अचूक समझते है जो कभी दर्द जो कभी दर्द न होती वो अचूक वाणी हो जाती जैसा बोलता वैसा हो जाता है तो समाज का सुधार का हो न तो पहले अपना सुधार कर लेना चाहिए अहिंसा में कितनी आई है सत्यपने में कितना आया है प्रवक्ताओं की कथा कथावाचकों की संख्या क्यों करने वालों की संख्या पहले का व्याख्या अच्छा कई गुना बढ़ चुकी है और समाज किस दिशा में जा रहा है किस दिशा में जा रहा है नैतिक सुधार हो रहा है क्या प्रतिदिन पाव मद्यपान मानस भक्षण सब दुराचार में प्रवृत्ति बढ़ रही है लोगों की कीर्तन की कमी नहीं सत्संग की कमी नहीं है कि आज की जो आचरण होना चाहिए वो दे का वो है बात तो यहाँ आ जाती है स्वामी शंकरानंद जी बताते थे जब पढ़ाते थे तब बताते थे कि उस समय वो कहते थे 20 साल पहले लगभग समझ लो की आज के पचास साल पहले वो कहते थे सत्संग कीर्तन इतने नहीं होते नहीं बहुत बहुत ऐसे नगर थे जहाँ किसी को स्मृति नहीं होगी वृद्ध को होगी कि कभी भगवत यहाँ होगी कभी रामायण यहाँ होगी किसी को स्मरण भी नहीं होता अच्छा तो सत्संग कीर्तन इतना मिलता नहीं था लोगों की महात्माओं में श्रद्धा भी महात्मा ज्यादा थे नहीं इतने भिन्न थे आजकल तो जो है ना बड़े बड़े सत्संग भवन है बड़े बड़े शहरों में वहां खुद कथावाचक संपर्क करते हैं हमारी कथा करा लीजिए पहुंचते तो हैं वो और सब इंटरनेट तो पर दे रखे हैं तो वहाँ देखिए खोलकर रामायण पर कथा करने वाले कौन कौन है सब मिल जाता है विचार लिए तो पहले कथावाचक ज्यादा थे नहीं महात्मा ज्यादा थे और बहुत श्रद्धा थी कभी कोई कोई कोई, कोई से कभी कभी कई साल बाद कोई एक आधा व्यक्ति से जा पाता था इतना पैसे नहीं होता था लोगों के घूमते ही नहीं थे कोई साधु संत मिले क्या करे महाराज बोले तो उस सत्य बोलना कभी मिथ्या भाषण नहीं करना किसी का दिल नहीं दुखाना छोरी वोरी नहीं करना बस वो मान लेता थे हो गया कल्याण अब क्या आएगी जितना ये सत्संग का प्रचार से ही भ्रष्टाचार का प्रचार हो रहा है उसमें अपनी वासनाएं हैं हम कैसा करेंगे हमारा आश्रम बन जाएगा बढ़िया से कैसा तो आमदनी हो जाएगी खर्चा चल जाएगा तो ये स्वार्थ आ गए ना तो जब तक ये सत्य नहीं आएगा ना तब तो तक समाज का सुधार नहीं होगा कभी तो भी अपने भी गड्ढे में गए हैं दूसरे को भी लेट उबेंगे ये है आजकल हम तो वे गड्ढे में अब तो उनको भी लेट उगेंगे यही लेट हो गया सबका कोई नहीं होता है रामचंदर मंत्र से किसी ने बताया की हमारे बच्चे को अमुख हो गया है ये बहुत गुरु होता है इसको मना कीजिएगा मैंने खुड़ गुड़ खाया मैं कैसे मना कर सकता हूँ बात तो ठीक है अपने हो जाएगा, तो फिर वो पड़ जाएगा अस्त वाग अमोघा बहुत इसकी वाणी कैसी अगत होती है अगत तो समझते है अचूक हाँ कभी चूक ही नहीं है मतलब अप्रतिशत होती है जो बोलता है वैसा ही हो जाता है आजकल सत्य तो कहना ही सत्य शायद ही कोई बोलता हो सब तो में खून में घुस गया हिंदुस्तान में रत्न है आगे देखेंगे यम क्या अस्थय अस्त्य स्थिरता होने पर अस्त की स्थिरता होने पर अस्तय की दृढ़ता होने पर योगी के सम्मुख सभी रत्नों की उपस्थिति होती है योगी के सभी रत्न उपस्थित हो जाते हैं है ना जो मालिक तो के नीलम, वो हैं, सभी उपस्थित हो जाती है उसके सामने। की स्थिरता होने पर योगी के सम्मुख सभी रत्नों की उपस्थिति हो जाती है सभी रत्न स्वयं उपस्थित हो जाते हैं आगे ध्यान देंगे सर्वधिक सर्वधिक स्थान क्या सर्वधिक स्थानीय अस्त उपतिष्ठे रत्नानी अस्त कार योगी के समुख सूत्र को जोड़कर अर्थ लगाएंगे अस्ते प्रतिष्ठायाम अस्ते की स्थिरता होने पर अस्त करोगी के सम्मुख सी रत्नानी उपतिष्ठे सभी दिशाओं में स्थित रत्न उपस्थित हो जाते हैं जो बहुमूल्य पदार्थ हैं वो सब उपस्थित हो जाएंगे स्वर्ग का कल्प भी उपस्थित हो जाएगा इसके सामने है ना विष्णु के गले में क्या माला है कौस्तुमढ़ी वैजंती माला कौस्तुभमढ़ी सब प्रदर्शन उसको मिलेगा वचस्पति ने अर्थ किया है रता मतलब श्रेष्ठ वस्तु में जैसे कहते हैं ना यह कोई अच्छा मनुष्य हो तो कहते हैं मनुष्य में रत्न है कोई अच्छा अश्व हो तो अश्व में कोई अच्छी गाय हो गायों में रत्न है मतलब सभी के श्रेष्ठ पदार्थ वचस्पति कहते हैं ये सब उसके सामने उपस्थित हो हैं रत्न का प्रसिद्ध तो यही है ना हीरक नीलम यही है पर वो कहते हैं वो भी प्रसिद्ध वैसा जी ऐसा सब उपस्थित हो जाते इसके सामने आगे देखेंगे ब्रह्मचर्य दे दे दे तो है ना तो ब्रह्मचर्य की स्थिरता होने पर योगी को सामर्थ्य की प्राप्ति होती है सामर्थ्य ध्यान देंगे तो पशु हिंसा इसमें हिंसा के प्रकरण में आया था ना इस कार्य अनुमोदिता कि वो क्या करता है कि पहले वीर माखीपति शब्द था ना कि पहले क्या करता है पशु के व्र जीव के वीर का को रोक देता है तो वीर का अर्थ क्या किया था वहाँ बल क्या किया वीर अंतिम धातु को भी कहते हैं पर अंतिम धातु जो शरीर की है उसको यहाँ नहीं लेना वहाँ भी बल अर्थ में था ना तो यहाँ भी बल या सामर्थ में है नीर सामर्थ में आया था तो में उसका अर्थ अच्छा बताये की होने पर योगी को सामर्थ्य की प्राप्ति है। जाए तो सामर्थ्य की प्राप्ति होती है अब ऐसे सामर्थ्य की प्राप्ति होती है जिसके द्वारा शिष्यों में वो अपने ज्ञान को स्थापित कर देता है योगी शिष्यों में अपने ज्ञान को स्थापित कर देता है हाँ। पूरा ज्ञान जो है शिष्य को दे लेता है कौन सा जिसको तो ब्रह्म की प्रति हो गई है जिस योग लाभार्थ युणान उप करते थी लाभार्थ है है? जिस सामर्थ्य का लाभ होने से या जिस सामर्थ्य की प्राप्ति होने से यभार्थ है ना? चलिए मतलब जिस लाभार्थ कथ है जिस सामर्थ्य की प्राप्ति होने से आप्रति घान गुणान आप प्रति घान गुणान आप प्रति घान कर से मिनट थोड़ा सा अच्छा ठीक है तो अब देखेंगे यश लावाद का अर्थ है कि जिसका लाभ होने से या जिसकी प्राप्ति होने से योगी जोड़ लेंगे योगी आप प्रतिघान गुणान से असीमित गुणान का से सामर्थ्य कि असीमित को बढ़ाता है, बढ़ा लेता है उसका सामर्थ्य खूब बढ़ जाए उसके चढ़ने पर असीमित सामर्थ्य को बढ़ा लेता है अथवा अब्याहत सामर्थ्य को बढ़ा लेता है अब्हत सामर्थ्य समझते है जो सामर्थ्य अः कहते हैं अव्याहत आज्ञा कहते हैं ना जो आज्ञा कभी कटे नहीं जैसे भगवान की प्रतिज्ञा अव्याहत है अव्याहत प्रतिज्ञा मतलब वो प्रतिज्ञा कभी कटती नहीं है तो आप तो अव्याहत सामर्थ्य का क्या सामर्थ तो है जो सामर्थ्य कभी नष्ट ना हो तो आप प्रतिधान करते असीमित या अव्याहत भी कर सकते हैं अव्याहता जिसके लाभ से या जिसकी प्राप्ति होने से योगी अव्याहत सामर्थ्य को बढ़ा लेता है को को को को बढ़ा लेता है। मतलब को, को बढ़ा लेता लेता है है मतलब मतलब अखंडनी अच्छा जब योगी में स्वयं लाभ लाभ हो हो जाएगा ना, का हो जाएगा ना का अभी दोबारा हम करेंगे एक बार देखो यश लावाद जिसकी प्राप्ति होने से योगी अब अपने अव्याहत को बढ़ा लेता है सिद्धाचा सिद्धाचा अच्छा, सिद्धा सिद्धा करेंगे यहाँ पर ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठासन की ब्रह्मचर में स्थित होकर ब्रह्मचर में स्थिर होकर ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य प्रथित होकर ब्रह्मचर्य में स्थित होकर विनय का शिष्य ब्रह्मचर्य स्थित होकर अपने शिष्यों में ज्ञान का आधान करने में समर्थ होता है ज्ञान करने में ज्ञान का आधार करने में समर्थ होता है मतलब ज्ञान को स्थापित करने में समर्थ होता है ज्ञान को किसमें स्थापित करना है शिष्यों में क्या सिद्धा और और योगी ब्रह्मचर्य में स्थित होकर अपने शिष्यों में विनय को अपने शिष्यों में ज्ञान को स्थापित करने में समर्थ होता है तो ध्यान देंगे तो शास्त्र तो समझाएगा ही और अत पदार्थों का ज्ञान भी आसानी से कराएगा अत पदार्थों का ज्ञान स्कूल भूख को देखते ये जो है ना क्या है की ये शुद्ध भूत है शुद्ध भूत समझते हैं कि ये परस्पर में मिले हुए भौतिक पदार्थों को हम देखते हैं तन मात्राओं से भूत उत्पन्न हुए देखते हैं तो उनको दिखा देगा ये तन मात्राओं को दिखा देगा ये बता देगा ये तुम्हारी कर्म इंद्रिया है ये वाय इंद्रिया है ये मन है ये अत इंद्री है इनका ठीक ठीक ज्ञान करा देगा वो अपने शिष्ट को ये अहंकार है ये स्त्री जो है आत्मा है ऐसा तो शिक्षा से तो समाज का कल्याण ही लेकिन आजकल की शिक्षा नहीं जिसमें ब्रह्मचर्य का कोई महत्व ही नहीं हो इससे तो कोई फायदा नहीं है तो इतना अच्छा ये लग जाएगा आप एक बार दिखाइए फिर हम दोबारा लगाता हूँ दोबारा प्रतिपक्ष भावना यदा ब्राह्मण से हिंसादय जायरन अहम् हनिष अहम अपकारिण अनृतमी वक्षा द्रव्यम अच्छा स्वीक दु अव्ययी भविष्याग्रहेश अस्य स्वामी इति भविष्या उन्मागप्रवण वितर्कजरेन अतिप्तेन बाध्यम सत्तिपक्षा भावेश संसारांग्यम मैं शरण उपागत सर्वूताभय प्रदेन योगधर्म खलु अहम त्यक्वातर् पुनः तान आददानः ता आदद्यवृत्तेन भाव यहाँ श्वावि तथा पुनः आददानः इति आददाने इति आदद आदि सूत्र वितर्का हिंसादय कृतकारिता मोदीता लोभक्रोधमोहूर्वका मृदु मध्यादिमात्र दुखा ज्ञांद प्रतिपक्ष भाव त्र हिंसावतमोदिता एक त्रिधा अनेन इति इति भविष्यति धर्मो मे भविष्योहा मृदु मध्या सप्तति भेदा हिंसाया मृदु मध्या मृदु मृदु मध्यमृदु तीव्र मृदु तथा मृदु मध्य मध्यमध्य तीव्र मध्य तथा मृदुतीव्र मध्यतीव्र इति एवं एकाशीति हिंसा सा पुनः नियम न्या, विकल्प समुच्चय इति निम विक समुच्चयेदाख्येहृद्भेद अपरसख्येयवादीसुप्यु अमी विसर् दुखा जानानफला प्रतिपक्षनम च दुख ज्ञान इति प्रतिपक्षनम तथा च प्रथमं आक्षिपति ततः प्रथम तब्य वीर्य आक्षिपस्त्राद निपातेन दुखयतीत जीविता मोचयती तथा वीरिया क्षेपा असर चेतना चेतन उपकरण क्षीणवी दुखो दुखोत्दा नरकतीयपेता दुखमुव च, जीवितव्य, जीवित जीवित जीवितपरूपण प्रतिक्षण चीवितताय वर्तमान मरण्छन दुख विपस्थनीय उच्वसिति, उच यदि च कथित पुण्यापगता पुण्यावापगता हिंसा भव सुख प्राप्त भविताल्पायोम अनृतादी अभी योज्य यहासम एवं एवं एव विपाक अनी भावयन न वितर्क मन प्रणिरधीत प्रतिपक्ष भावना हो हेया वितर्का यदा अच्छ अ प्रसवधर्माण तदा तत्तम ऐश्वर्य योगि सिद्धिसूचक अहिंसा प्रतिष्ठा तत्सौ वैरत्यागर्विवलाश्रय्व धार्मिकः भूया भूया इति भवति धार्मिकः भूयावती धाक स्वर्ग प्राणुहे स्वर्ग प्राप्त भवति अवती अय प्रतिष्ठायाँरत्नोपस्थन सर्वादिक्थ अस् उपठंती रना ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीलाभ भा, यस्य लाभः अप्रतिगान गुणा उत्कर्ष ज्ञान की प्रतिष्ठा होने पर योगी को सामर्थ्य की तो प्राप्ति होती है उस सामर्थ्य से क्या है शिष्यों में ज्ञान शिष्यों को ज्ञान प्रदान करने में समर्थ होता है शिशुओं को ज्ञान प्रदान करने में समर्थ होता है यश लाभार्थ करते है जिस सामर्थ्य की प्राप्ति होनी थी जिस सामर्थ्य की प्राप्ति होने से योगी गुणों को बढ़ा लेता है गुणों वो सामर्थ्य कैसे आएगा ब्रम की स्थिरता से ब्रह्म की स्थिरता से जिस सामर्थ्य की प्राप्ति होने से योगी अपने अव्याहत गुणों को बढ़ा लेता है या अपनी अब्हात शक्तियों को बढ़ा लेता है अपनी अब्यास शक्तियों को बढ़ा लेता है तो ना तो बाद में ऐसा कर लेना तस्मात उस कारण। उसे, कारण या उस, उस कारण कारण कारण उसे या उससे योगी है सिध, कि ब्रह्मचर्य में स्थित हुआ योगी अपने शिष्यों में ज्ञान को प्रदान करने में समर्थ होता है ज्ञान का अध्ययन करने में समर्थ होता है या ज्ञान को देने में समर्थ हो जाता है ठीक ज्ञान होता है वो बिल्कुल ठीक ठीक ज्ञान दे देगा शिष्यों को नहीं अच्छा आगे देखेंगे अपरिग्रह स्थाय जन्म कथन सम अहिं सत्य अस्मचर्य और अपरिग्रह अपरिग्रह की स्थिरता होने पर अपरिग्रह की स्थिरता होने पर होना चाहिए कल ऐसा कहते साधक को कल हम क्या खाएंगे इसकी चिंता नहीं रहना चाहिए आज ये सब समाप्त हो गया तो भी कल क्या खाए क्या पियेंगे क्या उड़ेंगे तो सोचना तो सोचना नहीं तो नहीं ओढ़ेंगे तो तो तो ऐसा तो अपरिग्रह की स्थिरता होने पर योगी को जन्म तथा जन्म के प्रकारों का समय ज्ञान रहता है सम्बोधा समय अपरिग्रह की स्थिरता होने पर योगी को जन्म और जन्म कथनता मतलब जन्म केन्द्र प्रकार कथन अपरिग्रह की स्थिरता होने पर योगी को जन्म और जन्म के प्रकारों का समय ज्ञान होता है समय ज्ञान किसका जन्म का और जन्म के प्रकारों का समय ज्ञान होता है अपरिग्रह किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना है ना न किसी की जीव भी वस्तु को लेकर संग्रहित करना ना अपनी अर्जन जीवन वस्तु को संग्रहना कुछ रखना नहीं है और यहाँ तक की जब वे भी क्या लगे की यदि परिग्रह ये भी, भी ज़रूरत नहीं है सब है है छोड़ने ना तो ये भी भाव रहे ये भी है इसकी भी जरूरत नहीं इसकी भी जरूरत ऐसा, ऐसा भाव है तब कहते उसको जन्म का ज्ञान होता है और जन्म के प्रकारों का समय ज्ञान होता है वर्तमान जन्म का पूरा पूरा पता चल जाएगा भूतकालिक जन्म का पता चल जाएगा भूतकालिक जन्म कैसे भूतकालिक जन्मों का पता चलेगा और भविष्य में होने वाले जन्मों का भी पता चल जाएगा उसको पूरा पूरा अस्त बहुत ही अस्त मतलबी को भाषा जोड़ के अर्थ लगाइए अपरिग्रह की स्थिरता होने पर अस्त इस योगी को जन्म तथा जन्म के प्रकारों का संयत बोध होता है कैसे तो बताते हैं अहम तो आसम अहम का आसम में कौन था मैं श्रिष्ट बोध होता है की मैं कौन था पहले कौन था मैं हे? पहले मैं कौन था कथम महामासम तो ये जन्म का ज्ञान हुआ ना पहले मैं कौन था जन्म का ज्ञान भूत जन्म का ज्ञान कथा महामासम अहम कथम में थे था मैं किस प्रकार था किस तो प्रकार का ज्ञान होगा भूत का हो गया ना भूत जन्म का ज्ञान और जन्म के प्रकार का ज्ञान किन्सिट इधम इदम, इदम किंस क्या है मतलब यह जन्म क्या है यह जन्म क्या है अब कथन सुन इदम और ये जन्म किस प्रकार हुआ ये जन्म किस प्रकार हुआ जन्म के प्रकार का ज्ञान अब भविष्य की बात आती हुआ मतलब भविष्य हम कौन होंगे हम कौन होंगे और वह कथम भविष्या होगा किस प्रकार इस प्रकार अस्त कर्थ होंगे ना इस प्रकार योगी की पूर्वांत तो पूर्वांत होता है यहाँ पर भूत है पूर्वांत का क्या अर्थ है भूत और क्या यहाँ पर परांत परांत है हो जाएगा भूत भूत भूत का का हुआ और हुआ भुष्टे. और और और परांत मध्यसू मध्य क्या गया वर्तमान मध्य मध्यकर्थ क्या हुआ तो परांत मध्यसू आप भावी क्या पूर्वांत पर मध्येश का अर्थ होगा भूत भविष्य भूत भविष्य तो वर्तमान कालिकेशु भविष्य तो वर्तमान काल के भूत भविष्य और वर्तमान काल में होने वाली भूत भविष्य और वर्तमान काल में होने वाली भाव का लिख लो स्व की आशा क्या तो भूत भविष्य तो वर्तमान काल में आप hmm! नव जिज्ञासा कर स्वर्ण संबंधी जिज्ञासा स्वजन्म संबंधी जिज्ञासा लिखा संबंधी संबंधी वो समस्त पद है ना स्वजन्म संबंधी जिज्ञासा समस्त पद है स्व संबंधी जिज्ञासा और तदंतर तदंतर तर तदनंतर ज्ञानम चार ऐसा तो अलग अलग कर लो ज्ञानम क्या तदंतरम अनंतरम जानते हैं तरद ज्ञानम क्या ये आत्म जिज्ञासा कर जहाद जहाद लक्षणा थे वो तदंतरम ज्ञानम भी ले लिया है उसको मिले लिया लगाएंगे इस इस प्रकार अस्तकार योगी की पूर्वांत पदांत मध्य भूत भविष्य तथा वर्तमान काल में होने वाली भूत भविष्य तथा वर्तमान काल को, करने, काल को करने वाली लगा लेना भूत भविष्य और वर्तमान काल को विषय करने वाली या भूत भविष्य और वर्तमान काल से संबंध रखने वाली अपने जन्म संबंधी अपने जन्म संबंधी अपने जन्म संबंधी जिज्ञासा किन कालों से संबंध रख रही है भूत भविष्य और वर्तमान काल से संबंध रखने वाली अपने संबंधी जिज्ञासा क्या और जिज्ञासा के पश्चात होने वाला ध्यान तरन तर ज्ञान लिखा है ना और जिज्ञासा के पश्चात होने वाला ज्ञान कि स्वरूपता या स्वता, स्वता हो जाता है स्वता? किसको हो जाता अस्त्र इस योग इस प्रकार अस्त अर्थ इस योगी को भूत भविष्यत तथा वर्तमान काल से संबंध रखने वाली अपनी जन्म संबंधी जिज्ञासा अपने जन्म संबंधी जिज्ञासा के पश्चात ज्ञान स्वतः हो जाता है ज्ञान कैसे हो जाता है? तो अब परिग्रह की पता ना यह सभी ऐसा ये तो तो त्याग से सब आना है एक सिद्धियाम स्थरीय एक सिद्धिया यम की स्थिरता होने पर यह सभी सिद्धियाँ कही गयी सिद्धिया है ना कहा से कहा तक कही गयी वो अहिंसा प्रतिष्ठायाम से लेकर यहाँ तक तो यम की स्थिरता होने पर ये सभी सिद्धियाँ कही गयी हैं ये पहले बताया था कि ये जो है ना योगी की सफलता का सूचक होते हैं ये ईश्वर किसके सूचक होते हैं योगी हाँ तो ये, ये यहाँ पर स्थित दयाकर्थ ऐश्वर्या तो हो जाएगा यम की स्थिरता यम की स्थिरता होने आरोप प्राप्त होने वाले ऐश्वर्य यहाँ सिद्ध दयाकर्थ तो क्या हुआ ईश्वरी ये है सूचक होंगे योगी की योगी की सफलता सूचक है अब अब नियम नियम नियम नियम हो गया के बारे में देखेंगे नियम, नियम पहला क्या है हाँ तो, सऊच तो अब देखे सौ चात स्वाम दुगुप्ता पर संसर हाँ तो ध्यान देंगे सोच कार से पवित्र का दो प्रकार का आप है कि मिट्टी और जल से हाथ पैर को धोना स्नान करना ये बाह्य सोच है और चित्र के मलों को निकालना आंतर सोच है तो यह दो सोचों के लिए दो सूत्र हैं ये बाह्य सोच का फल 40 में बताया है और एक चत शक्त में आगे आंतर सोच का फल बताया है तो यहाँ शौचार्थ कार्य करना बाह्य सोच और ये ध्यान देना सोच कार्य करना सोच प्रतिष्ठायाम सोच प्रतिष्ठायाम या सोच पूर्व स् में स्थैर्य भी आया था ना तो प्रतिष्ठा स्थिरता एक ही बात है कि बाह सोच की स्थिरता होने से बाह्य सोच की स्थिरता होने से स्वांगता जुझ अपने अंगों के प्रति घृणा अपने अंगों के प्रति घृणा तथा पर दूसरे के अंगों से असंसर्ग होता है दूसरे के अंगों से असंसर्ग होता है की स्थिरता होने से हम खोते हैं, जब खूब मिट्टी पानी से हाथ धोते हैं किसी को छूते नहीं है तो बहुत लोग हैं जो दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे क्या पता दूसरा व्यक्ति अपवित्र होगा स्पर्श हो जाए तो स्नान भी करते हैं साधक बहुत कमल करके रहते हैं कहीं से कोई स्पर्श हो गया दूसरे से तो वही स्वामी संकरण जी रहते थे वो किसी से भी स्पर्श हो जाए तो स्नान करेंगे, करेंगे जो सूर्य का दर्शन करेंगे गाय का स्पर्श करेंगे स्नान जरूर कर इधर अच्छे अच्छे साधक भी ऐसा करते हैं वो लोग बच करके रहते हैं साधना को विघन आता है दूसरे भी जाती से स्पर्श हो जाए हर आदमी साधक नहीं होगी तो भी रहते हैं बचना चाहिए तो यहाँ पर क्या है की बायरता होने से अपने अंगों में घृण भी है अपने अंगों में भी लो, लोगों को अपने अंग देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। लोग सोचते हैं मैं कितना सुंदर हूँ और कितना सुंदर होगा शक्ति कितना देहाभ्यास लोगों का अपने अंगों से घृणा होनी चाहिए रोज तो हो तो धोएगा और रोज गंदा हो जाएगा रोज सोचरेगा अब ये है देखेंगे तो ये सोचात अर्थ है की बाय सोच की स्थिरता होने से अपने अंगों के प्रति घृणा अपने अंगों के प्रति घृणा तभी तो दे और पर ही असंसर्गा दूसरे के अंगों से असंसर्ग होता है या दूसरे के अंगों से संसर्ग भाव होता है दूसरे को भी दूसरे के अंग किसी किसी को देखने बहुत अच्छे लगते हैं दूसरे के सुंदर शरीर देखा दूसरे के सुंदर अंग देखा सोचता है इसका मालिवन कर ले जाए तो दूसरे के साथ संसर्ग करना चाहता है तो यह बाहिस होगा ये फल बताया है पर असंसर्गा दूसरे के अंगों से संसर्गा भाव होता है दूसरे अंगों से संसर्गा भाव होता है कभी भी संसर्ग नहीं करना चाहेगा या पवित्र हाथ से शरीर को सोच होना चाहिए कौन जिसके बाकी हो गई है लोग आजकल बहुत ज्ञान बोलते हैं क्या रखा है में? सिर्फ पाखंड है मन साफ होना चाहिए लेकिन ऐसे जानते नहीं ये शास्त्रकारों ने कितना फल इसका बताया है अब किसी के भी साथ खाओ किसी के साथ भी बैठो किसी के साथ बारे में कोई भेदभाव नहीं सबके साथ खाते सबके साथ उठते सबके साथ, सब साथ बैठते हैं क्या बच्चे और क्या है कोई संभव तो को साधक रखना चाहिए नहीं दूसरा साधा कर भारत के आधार पर था संस्कारों को लेकर के था जिसके अंदर साधना के संस्कार नहीं है बहिर्मुखी व्यक्ति है हम उसके साथ बैठेंगे खाएंगे पियेंगे वार्तालाप करेंगे तो हमारे साथ भी दूषित हो जाएंगे हम साथ भी ले कर पाएंगे इसलिए जो है की भाई शास्त्रों में धर्मशास्त्रों में साथ लिखा है तो अब यह है की वो अपने ठीक रूप में नहीं रहकर जो बुरे रूप में हो गया समुसार ये अलग बात है कई अनुचित नहीं है तभी जो इतना सोच का पालन करता है उसका यह फल है कि दूसरे के साथ संसार का अभाव हो जाता है उसे इच्छा नहीं होगी दूसरे को स्पष्ट करने की शौचार्ज करता है वह सोच की स्थिरता होने से अपने अंगों के प्रति घृणा तथा दूसरे के अंगों से संसर का भाव होता है अपने अंगों के प्रति घना होने पर अपने अंगों के प्रति घना होने पर घृणा होने पर वो शौचाचार छोड़ना नहीं कथन करना है तो सौचम आरभ्यमाणा अपने अंगों के प्रति घना होने पर सोच का पालन करने वाला योगी सौचम आरभ है ना तो शौच का पालन करने वाला योगी काय अवध दर्शी का अर्थ है कि शरीर के दोषों को देखने वाला अवध काया अवध है ना मतलब क्या है कि काया के दोषों को देखने वाला कायमिका दोष है रोज इसको गंदा हो जाता है आंखो साफ और फिर चढ़ा जाएगा अभी पेशाब गए जल लेकर के गए कुल्ला किए हाथ पैर धोए और तो थोड़ी देर बाद परेशानी हो गई तो काया अवध दर्शी का कि शरीर के दोषों को देखने वाला यती यति लिखा है आगे यति <गली> यति करते योगी ये के दोषों को देखने वाला यति कायाना भवति काया इसका अर्थ है में आसक्ति रहित अभिस्वंग का अर्थ होता अभिस्वंगी का अर्थ होता है आसक्ति रखना अन विभिस्वंगी है ना इस शरीर में आसक्ति रहित होता है तो देखो कितना अफल होता है सोचता स्वांगे जो का करते हैं कि अपने अंगों में घृणा होने पर अपने अंगों में घृणा कब होगी बाय सोच की स्थिरता स्थिरता होने पर क्या होती है अपने अपने अंगों अंगों में के प्रति होती है तो अपने अंगों के प्रति घृणा होने पर सोच का पालन करने वाला सोच का पालन करने वाला तथा देह के दोषो को देखने वाला सोच का करने वाला और दे के दोषो को देखने वाला योगी यकी काया नी कि शरीर में आसक्ति से रही हो जाता है शरीर में आ सकते रहित हो जाता है बाय तो सोच की बहुत जरूरत है अब तो बहुत ज्यादा शिष्टाचार बिगड़ रहा है हम देखते पहले बहुत था सब खत्म हो गया लोगों का कहीं भी होटल पोटल में खाते लेंगे लोगों का कहीं चाय पीए कहीं खाए देखेंगे तीन चार पर रही का संतरगा बताया है ना कि देर में आसक्ति रहित हो जाता है बताइए कितना बड़ा इसीलिए जो है ना ये देहा गस नहीं जाता लोग आजकल बहुत तरफ करते हैं क्या रखा है में में पाखंड पाखंड नहीं है और और भी आगे कुछ कहना चाहे तो किमचा के आते हैं और क्या तो सूत में परै है तो उसका व्याख्यान करते हैं परै संतर इसका व्याख्यान है इसके व्याख्यान भूत्यान किया पर होता है दूसरों के दूसरों के साथ संबंध से रहित होता है दूसरों के साथ संबंध नहीं रहता है तो अब व्याख्यान आगे देखना स्पष्टीकरण काय स्वभा अवलोकी का दोषो दे दे को देखने वाला दे दोसों को देखने, दे दे वाले। देखने वाला से रहने व्यक्ति है।, है उसमें गुण देखता है मन ज्यादा बिगड़ता है तो सुखुण दिखाई देते हैं देह में दे के दोषो को रोकने दो वाला तथा सुनम जी हाँ सुमा आत्मी में भी होता है ना तो में मतलब अपनी काया क्या हुआ अपनी हाँ, अपनी काया का को भी छोड़ने का इच्छुक अपनी काया को छोड़ने का इच्छ। की इच्छा क्यों कर रहा है क्योंकि वो उसमें दोष लगा रहा है स्वभावी करते देखे दोष को देखने दे के दोषो को देखने वाला दोस्तों को देखने वाला तथा अपनी काया को भी छोड़ने का इच्छुक अपनी काया को भी छोड़ने का इच्छुक जब दोष वाली वस्तु को क्या रखना है है, सोचता साक्षात्कार हो जाए जाएगी जरूरत नहीं है अपनी काया को भी छोड़ने का इच्छुक योगी मृत जलादि आच्छाल मिट्टी तथा जलादि के द्वारा प्रक्षा करने पर भी मिट्टी तथा जल से धोते रहने पर भी काय दे की सुधि बार तो को, मतलब, को न देखता हुआ कितना भी धो हो हो जाती बार-बार पाती कोई स्थाई मतलब मिट्टी और जलादी के द्वारा रहने दे की शुद्धि को न देखता हुआ कौन तो योगी दे की शुद्धि को न देखता हुआ दोबारा देखेंगे दे को देखो को दे के दुने वाला तथा अपनी काया को भी छोड़ने का इच्छुक मिट्टी तथा जलादी के द्वारा धोते रहने पर भी के को न देखते हुए पर आप, रहते ही आप रहते ही करते यहाँ पर अपवित्र कैसे अत्यंत ही अपवित्र दूसरे शरीर के साथ संसर्ग करेंगे कैसे अप्रैसे क्या था पवित्र अत्यंतमे ना कैसे अत्यंत ही अपवित्र दूसरे के शरीर के साथ संसर्ग करेगा और आक्षेप किया है अत्यंत पवित्र दूसरे के शरीर के साथ संबंध कैसे करेगा मतलब वो ऐसा संबंध नहीं कर सकता अत्यंत पवित्र दूसरे के शरीर के साथ कैसे संसर्ग करेगा उचित इच्छा भी चाहिए है ना खान पीन सब समय से रास्ता चलते खाना पीना अच्छा खड़े खड़े भोजन अच्छा नहीं जूता चप्पल रहने अच्छा हाथ पर धो करके वो तो भी दिन तो करना चाहिए स्नान तो करना चाहिए पहले स्नान तो साधक को प्रातःकाल करना चाहिए आराधना करनी चाहिए ऐसा तो स्नान तो पहले घरों में भी लोग जो साधु संत नहीं होते घरों में भी सब प्राचाकाल पहले स्नान करते थे अब जो तो साधु भी कितने लोग भोजन के समय स्नान करता है बिल्कुल मिले से स्नान प्रातः काल ब्राह्मूर्त में करना चाहिए देर में नहीं करना चाहिए लोग बोलते हैं हम तो सुबह ध्यान करते हैं फिर स्नान करते हैं ये सब मुझे दरबार में ठगाई नहीं चलती स्नान करके ध्यान करो फिर स्नान कर लो दो दोबारा करना है आपको, ऐसा। अब कोई असमर्थ है, है तो अलग है स्नान करना चाहिए, चाहिए। तो भजन ध्यान के कपड़े सब कपड़े किसी के नहीं लेना चाहिए रोद हो लेने चाहिए कपड़े जो कपड़े कोई छूलिया रास्ते में उनको पहनकर भजन करना भी अच्छा नहीं समझी लग जाए तो सोचिए कि स्थिरता होने से अपने अंगों के प्रति घृणा तथा दूसरों से संसर्ग का अभाव होता है दूसरे संबंध का अभाव होता है ये किसका फल बताया गया ये बाई। बाई। बाई। बाई सोच की महान फल है और लोग इसको लोग मानते नहीं है कितने लोग तो शौचालय जाते हैं और न फिर धोते ना हाथ धोते ऐसे लोग भी हो गए आजकल पशु जैसा हो गया पशु में हुआ शौचालय जहाँ तक हो नीचे वाले का ही करना चाहिए ऊपर वाले शौचालय के प्रयोग से बाद में ये समस्या और आ जाती है लोगों में मना किया है नीचे वाला आजकल कल कुर्सी वाले शौचालय बना ना वो लिया अब वो ठीक नहीं है हाँ, इस्तेमाल करना चाहिए आ, वो, वो देता है पवित्रता का बहुत ध्यान रखना चाहिए मिट्टी से हाथ धोना चाहिए बहुत पवित्र रहना चाहिए अब देखेंगे आगे किंच ये बाय शौच का फल हो गया अब आंतर सोच का फल देखना दो दिन करी ही है ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण माया पूर्ण ओम